सीमित भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथाष्टमोध्याय गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक सुतवाच अथ ते संपरेता स्वामक मिख्यता धातु सकृष्णा गंगायाँ पुरस्कृत जो श्रेय कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए तेनोधक सर्वे विलप्य चृतम पुनः आपलुता हरिपाधा अब्ज रज पू वहाँ उन ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया तत्रीनम कुरपतिम धृतराष्टम सहानुज गांधारी पुत्र शोकाताम पिता कृष्णा च माधव वहाँ अपने भाइयों के सहित गुरुपति महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्रपुत्र शोक से व्याकुल गांधारी कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सोजनों के लिए शोक करने लगे सान्तया माथ पुनमि हत बंधो चुचार पिता भूते सु गतिम दर्शय न प्रतिक्रिया भगवान श्रीकृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है से किसी को कोई बचा नहीं सकता साधिवाजात शत्रु साम्राज्य कृतवित घात ता सतोराज्य कच स्पर्श इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजा शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो ध्रतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से उनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया जे ता उत्तम कल्पक पावनम धीक्षो सतम्योवा तनोत् साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से तीन अश्वमेध यज्ञ कराए इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को सौ यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया हामंत पांडुपुत्रास्त सनिजोधव संयुत एनादि दैपायदिप्रिर्प्रइपूजत प्रतिपूजिता गुमतिर्ब्रहण उत्तरां भवे धावती भयला इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदाली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया तदनंतर सातकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वेरथ पर सवार हुए उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विफल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम उत्तरा ने कहा देवाधिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निवित्त बने हैं अभिद्रवती मामी सह सरस तप्तायसो विभो काम दहत मामनाथ मा फेर गर्भो निपात्यता आप सर्वशक्तिमान हैं यह ढकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है स्वामिन यह मुझे भले ही डाल जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे ऐसी कृपा कीजिए सुतवाच उपधार्य अवचस्त्या भगवान भक्तवत्सल अपांडव मिदम कर तुम द्रोड़े रस्तम अबुद्यतम सूत कहते हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए ये अश्वस्थामा पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तरहे वाथ मरी पांडवाह पंचसायकान पंच सायकान आत्मनोभी मुखान दीप्तान आलक्षास्त्रानुपाद दो उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए पांच बाण हमारी ओर आ रहे हैं इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए व्यसनम विख्य तत्सा अनन्या विषयात्म सुदर्शन नास्त्रेण स्वाम रक्षा व्यधाभूम सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की अंतस्थ सर्वभूतारो हरी स्वमया वनोदर्भ वैराट्यांत योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है उन्होंने उत्तर के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया यद्यप्यस्त्र ब्रह्मशिमोघम चा प्रतिक्रिय वैष्णव तेज आसाद्य साम यदृगुद्भ यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है फिर भी भगवान श्रीकृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया मंथा हे तदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमे या इदम दिव्यास यति ह्यज जब कोई आश्चर्य की बात नहीं सम यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं ब्रह्मते जो विनिर्मुक्त आत्मजय स कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इधमाह प्रथा सती जब भगवान श्री कृष्ण जाले लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की कुंतुवाच नमस्ते पुरुषमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष सर्वभूता अंतर बहिवस्थित कुंती ने कहा आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है। फिर भी इंद्रियों और वित्तियों से देखे नहीं जाते क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं मैं आपको नमस्कार करते हूँ माया जवनिका छन्नम्षम न लक्ष्य से मोड़ा नटो नाट्य धरो इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपने ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देकर भी नहीं पहचान सकते वैसे ही आप दिखते भी नहीं दिखते तथा परमहंसा नाम मुलात्म भक्ति योग विधान्थम कथम पश्य आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गो आप श्री कृष्ण वासुदेव देव, देव नंदन नंद गोप की लालले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है नम पंकज नाभा नम पंकज माल नम पंकज नेत्राया नमस्ते पंचम पंकजाग्रे जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं जिसके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है श्रीकृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है यथारृषि के सखलन देवके कंसन रुद्धा चिरा सुचाता विमोचिता हम चहात्म विभोनाथन दर्शनाद विषाण महाग्नेषादर्शनासत्सभा वनवास पृछत मृदे मृदे ने कहारथास्त्रो द्रोण ततश्चासम हरे विरक्षिता ऋषिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है आप ही हमारे स्वामी हैं आप सर्वशक्तिमान हैं श्री कृष्ण यहाँ कहाँ तक गिनाऊ विष से लाक्षा गृह की भयानक आग से हिडिब आदि राक्षसों की दृष्टि से दुष्टों के दुःसभा से वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और सभी अभी अभी इस अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है विपद संतुन शस्व तत्र तत्र जगदुर दर्शनम य अनुपुर नर भव दर्शन जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भीरे धमान मदह पुमान नैवाहत्युम वही तामक गोचरम ऊँचे कुल में जन्म ऐश्वर्य विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं नमो अकिन वित्ता गुणवित आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पत नमः आप निर्धनों के परम धन हैं माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ मंडे ताम कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम सर्वत्र भूता मैं आपको अनादि अनंत अनादिंतरपक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं परंतु आप सब में समान रूप से विच विचर रहे हैं नेद कच्च भगवं चिकित्सित तवे हमान कषो कर भगवन आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है जन्म कर्म च विश्वात्म तिरंगोजादो तदत्यंत विडम्बनम आप विश्व के आत्मा हैं विश्वरूप हैं ना आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं यह आपकी लीला ही तो है गोप्या दते त्वयि कृथा गथिधाम दशा श्रुकलींजन संभ्रमाक्षम वक्तमनीय भय भावया स्थित सामोहती भी भीरपी ये भी जब बचपन में अपने आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिझा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे काजल कपोलों पर बह चला था नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ भला जिसे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा के चिदा हृदम जातम पुण्यश्लोकर्त यदो प्रियन्माये मलयसे व चंदनम आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कृति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्लोक राजा जदु की कृति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है अपरे वसुदेवस्या देवखख्याम चोभ्यगात अजस्तम अस्मा यदिषाम दूसरे लोग जो कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने और में सुतपा और प्रश्नि के गर्भ में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं भार भारावतार ना जाोना वाई वो दीदंत्या भू रि भारे न जा भूवा कुछ और लोग जो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी पीड़ित हो रही थी तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं अविद्या काम भवेन्ना अविद्याम कर कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है श्रृणवंत गायंते ग्रंथ भिक्षण स्मरंती नंदंती तबे हितम जनाव पश्यंत चिरे नावतम भवप्रवाहो प्रवाहो पदां पदाबुज भक्तजन बारम्बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं वे ही अभिलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है ए अप्यम स्वृत नाम भक्त वत्सल कल्पतरुप्रभो क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है पृथ्वी के राजाओं के तो हम जो ही विरोधी हो गए हैं केवयम दर्शनम केव नाम पाण्डवा जैसे जीवन के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं वैसे ही आपके दर्शन बिना जधुवंशों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है ने तथे दानी गदाधर तत्पाद भाती स्वक्षण विलक्षित गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुर्जांगाल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी इमें जनपदा श्रद्धा सुपक् वनादिंद्यो धनवंतो ये धनंते आपके दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता फूलों के लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्ध को प्राप्त हो रहे हैं अथ विश्वेश विश्वात्म विश्वमृत स्वके सुच नेह पास छन्धे दृढ़म पाण्डु सुविष्णुसो आप विश्व के स्वामी हैं विश्व के आत्मा हैं और विश्वरूप हैं यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए स्वयं में नषया मति मधुपते सकिन रति मुदा दंगे वो घम धनवते श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्ण भाव निध्रुग गोविंद सुराति हरावतार राजोविंद्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा जदवंश नो आप पृथ्वी के भार रूप राजवे सारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं आपकी शक्ति अनंत है गोविंद आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ पृथ्वी थम कलपद परिणुताखिलोदय मंदम जहा कुंठो मोहय नीव मायया श्री सूत जी कहते हैं इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीला का वर्णन किया यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे उन्होंने कुंती से कह दिया अच्छा ठीक है मृत्युपा मंत्र प्रवेश गछता वय श्रेयस्वपुर प्रेम नाग्याता उन्होंने कुंती से कह दिया अच्छा ठीक है और रथ के स्थान से वे हसनापुर लौट आए वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर, जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया व्यासाध्य ग्य कृष्णना अद्भुत कर्मणा प्रबोधिपी तो इतिहास नुध्यत सुचार राजा युधिष्ठिर को अपने बंधु भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उसे समझाने की बहुत चेष्टा की परंतु उन्हें सांत्वना न मिली उसका शोक न मिटा आहा राजा धर्म सुतन सुहदाम व प्राकृतेनात्मना विप्रा स्ने वशत अहो मे पश्यता हृदयूढ़रात्म पारक्योता सौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई वे, वे युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश होकर कहने लगे भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो मैंने शियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला बाल अद्विजित पितृभान निर्यान मोक्षो झी वर्षा जुताजुत मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुर्जनों से द्रोह किया है करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता नय प्रजा भरतुर्धर्मयुद्धे वधो दुशाम इतमे न तुम तो बोधा य कल्पते शासनम वच यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्मयुद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता स्त्री नाम मध्धत बंधूनाम द्रोहो जो सा कर्मविर्गृह में धीरे नाहम कल्पोबिपो स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ यथा पंका सूर्याभासुराकृत भूतहत्याम तथे वहीिका देना यज्ञ माट मर्ते जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता ये श्रीमद्भावुते महापुराणे पारंथता प्रथम स्कंधे कुंती कुंत स्तुति युथेषिरा अनुतापोनामाष्टमोध्याय